च्र गिधा विमो मध्यवेमत्सभा नयिम्ष्मननी जगन्मोि मीनाक्षी प्रण तोस्मे सततम कुण्यं पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णत्दच पूर्णशमाय पूशिष्य ओ शा शांति शांति सृष्टि के कणकण में व्या सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान सबको प्रेरणा दे रहे उस अंतर्यामी भगवान को सबसे पहले नमन करते हुए और महापुरुषद्वया पूजनीय वंदनीय परम गुरू प्रेमपुर महाराज और वंदनीय पूजनीय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनको भी नमन करते हुए और यहां के समस्त दृष्टि गिरीश भाई और स्वाध्याय प्रेमी सबको आत्मरूप से अभिवादन करता हम लोग विचार कर रहे गत वर्ष से ऐतरीय उपनिषद को लेकर ये जो विचार है केवल मनुष्य ही कर सकता है पशु भी विचार करते हैं ये केवल भोजन आदि को लेकर उसको विचार नहीं माना जाता है क्यों नहीं विचार माना जाता है कारण क्या जिस विचार के द्वारा जो अविचार है वो ना मिटे उसको विचार नहीं माना जाता है अविचार है अविवेक है उसी कारण से जगत जगद्दीक रहे इसीलिए जो अविचार है अविवेक है उसको मिटा सकता है वही विचार माना जाता है अभी थोड़ा विचार कर दीजिए ये कौन हटा सकते कौन विचार कर सकते हम लोग कर सकते इसीलिए भी देखे यहां पहले बता दिया उस परमात्मा ने सृष्टि की अंबा है मरा है मरीची लोगों को उसके बाद उन्होंने भी विचार किया परमात्मा ने उनको भी विचार करना पड़ता है यदि परमात्मा बने उनको भी विचार करना पड़ता है हां वो जो अक्षर ब्रह्म है उसको विचार करने का कोई जरूरत नहीं वहां पहुंचना है हम लोग बहुत दूर है दूर नहीं है समीप है हम दूर बना दिया तद दूर के तद्वंतिके में बता रहे वो दूर से भी दूर है समीप से भी समीप है ये विरोधाभास है श्रुति भी कभी कुछ का कुछ बोलते दूर से भी दूर है समीप से भी समीप है विरोधाभास नहीं है जैसा हम यहां बैठे भी हैं नहीं भी बैठे अभी सत्संग सुन रहे बैठे तो है किंतु मन कहा घूमने गया, घर में जाके कुछ सोचा घर में ऐसा छोड़ के आ गए ऐसा वहां घूम रहे तो बैठे भी है नहीं भी बैठे तो वैसे ही परमात्मा दूर भी है समीप भी है दूर उनके लिए है जो विचार नहीं करते जो चिंतन नहीं करते जो अनुसंधान नहीं करते हैं ये मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं बनाते उनके लिए तो इसलिए वहां भी देखे उन्होंने भी ये लोगों को उत्पन्न किया अंबा है मरा है मरीची है भले बताया विचार किया सोचे ये लोक तो है देखभाल करने वाले कोई ना कोई चाहिए ना, अब इतना बड़ा मकान है अब यदि देखपाल नहीं करने वाले की रिश्वाए तो क्या कुछ का कुछ हो जाएगा अब व्यवस्था फैल जाएगा उन्होंने लोकपालों को घूसरे जाने किया लोकपाल का मतलब है लोगों को देखने वाले उनके अधिकारी और लोकपालों को निर्माण तो किया उन्होंने ये संसार सागर में धकेल दिया तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान आपने तो सृष्टि तो की हम लोगों को आप तो हमारे पिता हैं। तो हम लोगों को रहने के लिए कोई ना कोई स्थान तो दे दीजिए। जैसा कोई पिता के जो संतान है वो पिता से कहते तुमने तो सृष्टि तो किया जन्म तो दिया हम कहां रहेंगे मकान बना दीजिए कोई ना कोई तो उस परमात्मा ने कहा ठीक बात है कोई चिंता मत करो मुझे भी चिंता है तो उसके बाद उन्होंने वहां बताया सबसे पहले गाय का एक पिंडाकार लाया उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है उसी प्रकार अश्व है सभी प्राणियों का जो जितनी भी सृष्टि है तो वैसा ही एक पिंड सामने लाया उन्होंने मना कि आ ये ठीक नहीं है है परंतु तो इतना ठीक नहीं है खा पी सकते इसमें बैठ करके निर्लज्ज भी हो सकते हैं सब कुछ हो सकते हैं किंतु वो गुण मनुष्य में आ रहे अभी मनुष्य निर्लज होने जा रहे हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है हमारी संस्कृति सभ्य संस्कृति है सनातन है अंततः एक मनुष्य के समान एक आकृति लाया उसको देखकर बहुत सुकृतम इदम ये बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे प्रसन्न हो गए तो पहले के सत्र में मैंने बताया था क्यों प्रसन्न हो गए मनुष्य का पिंड को देकर प्रसन्न क्यों हो गए कारण क्या है क्या मनुष्य बात करते हैं पशु बात नहीं कर रहे वो भी बात करते ऐसे नहीं पशुओं की भी भाषा है ऐसे नहीं अव्यक्त भाषा है शब्द भी व्यक्त और अव्यक्त माना है एक ध्वनियात्मक है एक वर्णात्मक शब्द होता है सारा व्यवहार हो रहे शब्द से शब्द के बिना व्यवहार नहीं कर सकते तो ध्वनियात्मक शब्द है वहां व्यक्त नहीं है जैसा नगाड़ा बजा रहे कोई आवाज तो आ रहे, और कुत्ता भोक रहे वहां भी आवाज आ रहे ये जो सारा शब्द है ध्वनियात्मक कहा अच्छा शब्द क्यों उत्पन्न होता है शब्द किसका गुण है शब्द आकाश का गुण मानता है अच्छा आकाश में है सर्वत्र भान होना चाहिए जो वैश है भान होना चाहिए जैसा भी हम बैठे हैं देख रहे तो आकाश में वो भान होना चाहिए किंतु आकाश ही प्रत्यक्ष नहीं है वो शब्द का भी भान नहीं होता वो व्यक्त तभी होता है संयोग से जैसा ईंधन है अर्थात काष्ट लकड़ी अभी लकड़ी में अग्नि है या क्या नहीं यदि पूछेगा तो यदि है तो जलाना चाहिए क्यों नहीं जलाती है लकड़ी से बनाया हुआ कुर्सी में हम बैठते कभी जलाते नहीं मस्त से इसका मतलब नहीं है अब यदि नहीं है दो लकड़ियों का घर्षण कर दीजिए अग्नि कहां से यज्ञा में अरण्य करते हैं अरणिम से निकालते अग्नि है बृहदारण्य को उपनिषद में कहा यथा विश्व करके कैसा प्रवेश किया उन्होंने यहां भी आएगा प्रवेश का प्रकरण तो वहां दो दृष्टांत दिया वो प्रवेश किया एक दृष्टांत दिया क्षुराक्षुरधाने जैसा नापित होता है उसके पास एक पेटी होता अभी क्या नहीं पहले नापित थे आजकल नहीं एक पेटी रहती छोटी उसमें औजार रहता था, था। आजकल ब्लेड से बनाते हैं बाहर औजार रहा था उसको जरा औजार है साबुन है ब्रश है सब पेट में अलग अलग अलग रखते हो छोटी से एक पेटी लेते लोहे के आज आजकल बंद हो गए जैसा उसको कहा क्षुराधाने अथा पेटी उस पेटी में जिस प्रकार औजा रखा जाता है वैसा ही एक पेटी है हमारा शरीर ये पेटी है चिलने फिरने वाली पेटी इसमें परमात्मा रूप औजार रखा है वैसा प्रवेश हुआ यथुराक्षराधा ने भ्रादारण में बता रहे तो वहां आक्षेप करने वाले जिज्ञासु ने प्रश्न किया रे ये क्या बता रहे वो आप परमात्मा तो आपका व्यापक है कण कण में है क्षण क्षण में दृष्टांत दे रहे नापित का एक अवजार अवजार तो परिचित नहीं एक देश में हो ऐसा परमात्मा भी होगा तभी नहीं यथा विश्वंबरा विश्वंबरा कुलाई विश्वंबरा घाते हैं विश्व भरति, सारा जगत को भरण पोषण करता है किसका नाम अग्नि का नाम देखिए अग्नि ही भरण पोषण कर रहा है। कटुपनिषद में बता दिया है वहां जैसा नचिकेतने वहां दूसरा प्रश्न किया था प्रथम तो अपना पिता के विषय में प्रश्न किया था दूसरा प्रश्न किया था स्वर्ग के साधनभूत अग्नि तो वहां केवल स्वर्ग के साधनभूत अग्नि नहीं है आगे बता दे वो अग्नि सबके हृदय में छुपी है वो हिरण्य गर्भा सारी अग्नि है परमात्म क्योंकि अग्नि एक नहीं है अग्नि आप तीन प्रकार से देख सकते हैं एक अग्नि नहीं है भगवान ने भी देखी गीता में ज्ञानदीपे न भा सके ज्ञान को भी अग्नि कहा दिया दीपक कहा वो जो वेदांत के द्वारा जो प्राप्त हो रहे ब्रह्मज्ञान या आध्यात्मिक अग्नि किसी को कहते हैं आध्यात्मिक अग्नि क्योंकि अग्नि यदि ना हो गीता में कहा ना भस्म सात् कुरुते अर्जुन सर्वाणि कर्माणि जितने भी है उसको भस्म करते हैं सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन को अग्नि कहा दिया है वहां परंतु ये अग्नि नहीं है ऐसी ज्ञान अग्नि तो ज्ञान तो रूप अग्नि है वो आध्यात्मिक अग्नि और वह स्वर्ग का साधन जो अग्नि बताया था वो सबके अंदर रहने वाले सूत्रनात्मक है हिरण्य गर्मात्मक अग्नि हरिदैविक अग्नि क्योंकि अधिधैविक सर्वत्र अभिमान कर रहे हैं, हम दिख रहे नहीं दिखता नहीं उसी का नाम है सूत्रात्मा कहा है हिरण्यगर्भ कहा दिया है ये अधिधविक ये तीन के बिना वेदांत नहीं चल सकता तीनों की आवश्यक है अन्यथा आप समाधान नहीं कर सकते पुराण का समाधान नहीं कर सकते हैं पुराण में ऐसा कुछ शब्द आते हैं आपको अचंबित करेंगे ऐसा प्रश्न भी करते हैं दो लोग आक्षेप भी करते हैं आपका पुराण में क्या लिखा है पहाड़ की कोई बेटी होती है पार्वती बोलते है। कोई बेटी नहीं होती पहाड़ के ऊपर हम घूमते हैं उसकी कैसे बेटी होगी अरे गंगा जी में हम स्नान करते हैं क्या उसका पुत्र भीषमा पितामह कहां से बनेगा आप अचंबित हो जाएंगे आपके मन हां ठीक बोल रहे हो इसलिए आपको वेदांत ही समाधान कर सकता है ये जो पहाड़ हम देख रहे हैं ये अधिभतिक है अधिभौतिक का एक अभिमान करने वाला देवता है उसी का नाम हिमालय कहते हैं उसकी बेटी है पहाड़ की बेटी नहीं गंगा जी में हम स्नान करते हैं ये अधिभतिक गंगा है उसकी अभिमानी देवता है उस गंगा का पुत्र भीष्म वैसे ही वो जो अग्नि है सर्वत्र अभिमान कर रहे सूत्रात्म रूप से दैविक अग्नि है और एक जो अग्नि है भौतिक अग्नि है जिसे हम अन भोजन पका रहे प्रकाशित कर रहे सूर्य रात्रि में प्रकाशित कर रहे है चंद्रमा ये सब आदिभतिक है तो तीन अग्नि है अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक वैसे ही जो अग्नि है सारा विश्व को भरण पोषण करने वाले वो हिरण्य गर्मात्मा वही अग्नि अधिभौतिक रूप में भी कोई एक दूसरे के साथ संबंध है जैसा देखिए मकान बना है इतना बड़ा हम इसमें एक देख रहे मंजिल देख रहे और कमरे देख रहे हॉल देख रहे बस इतना ही देख रहे इसके अंदर और दो है उसको हम नहीं देख रहे ये मकान अपने आप सीधा नहीं खड़ा किया है उसके अंदर राड है ये सब डाला है बीच में बीम आदि डाला वो नहीं देख रहे बीच में बड़े बड़े सले और नीचे फाउंडेशन है उसको भी नहीं देख रहे तीन है एक फाउंडेशन और फाउंडेशन जिसके ऊपर खड़े किया रोड आदि है, उसके ऊपर आपने महल बना दिया तो हम बाहर का मकान को देख रहे उसके अंदर जो ईट है पत्थर है रोड है नहीं देख रहे ना फाउंडेशन को वैसे ही जगत है विचित्रम इदम जगत एक विशाल जगत भी एक मकान है तो ये जो बाह्य पदार्थों को भौतिक पदार्थों को हम देख रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि वहां तक की जा सकती है भौतिक में भी सर्वत्र हम नहीं देख सकते हैं केवल तीन ही देख सकते हैं प्रतिवी को देख सकते हैं जल और अग्नि को वायु और आकाश को हम नहीं देख सकते ये भौतिक पदार्थ तो को ही इन आंकों से हम नहीं देख सकते हैं, उसको कैसे देख सकते वहां दृष्टि नहीं पहुंचेगा इसलिए वहां का दृष्टि दृष्ट और विपरलोपो ना विद्य देते बरादरण क्योंकि बताया पिछले मकान को हम देख रहे वैसे ही जगत रूप मकान को हम देख रहे बाहर किंतु खड़ा किसमें है जगत सूत्र के समान जैसे ये मकान को धारण कर रहे सलिया है ईट आदि वैसे ही वहां सूत्रात्मा था हिरण्य गर्भ है ये अधिदेवी के ऊपर टिका है अच्छा वो सलिया भी अपने ही नहीं रहेंगे नीचे फाउंडेशन से जुड़ा है ठीक है आपने मजबूत सल्या भी डाल दिया ईट भी लगा दिया मकान भी बना दिया बहुत पांच मंजिल का फाउंडेशन यदि थी ठीक ना हो कितना भी बढ़िया मकान हो थोड़ी सी आंधी है तो गिर जाएगी ऐसे ही हमारा ये शरीर भी पांच मंजिल का मकान है एक नहीं पांच है अन्नमय से लेकर आनंदमय कोश में घूमते रहते हूँ पांच मंजिल है अभी अन्नमय में है नीचे के मंजिल में इसमें घूम रहे इसी का नाम है जागृत अवस्था कहते, अन्नमय कोश में व्यवहार करते हैं उसको स्थूल शरीर भी कहा दिया है एक ही है और उससे थोड़ा हम दूसरे तीसरे और चौथे मंजिल में ये स्वप्न अवस्था में जाते तो स्वप्नावस्था में तीन मंजिल में भ्रमण करते प्राणमय है मनोमय प्राण है, मनो है विज्ञानमय कोश अथवा उसी को सूक्ष्म शरीर भी कहिए एक ही अर्थ है अथवा सत्र तत्व से बनाया वो उसमें घूमते रहता है और जो गार्डन इद्र है डीप स्लीप कहते हैं वो तो पांचवें मंजिल में जाते हैं अथवा कारण शरीर कहते थे बस इसमें ही घूमते रहते ये मकान है अच्छा ये मकान है शरीर रूप किस चेती का है ये हम विचार नहीं करते शरीर के प्रति ही विचार करते शरीर कैसा चलेगा करके शरीर को भी कोई ना किसने धारण किया वही है सूत्रात्मा लिंग शरीर का आदि सूत्रात्मक अंश है वेष्टि हो गए, तो नहीं देख रहे जैसा यहां मकान में बाहर देख रहे अंदर के सलिया है ई तो नहीं देख रहे किंतु इतने से काम नहीं हुआ फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए फाउंडेशन है आध्यात्मिक है आध्यात्मिक रूप फाउंडेशन ये हमारा मजबूत है आप कितना भी अधिभतिक में उड़ जाइए कभी पतन नहीं होगा ये निश्चय है ये आध्यात्मिक कमजोर है आप अधिभौतिक में उड़ जाएंगे आंधी आके आपको गिरा देंगे जैसा मकान आप बना दिया पन, पांच मंजिल सात मंजिल सात मंजिल बोल दो सात अवस्था को लेकर बोले वासना रूप आंधी आ जाएगी मकन इधर उधर डह जाएंगे संसार में गिर जाएगा फिर आपका आध्यात्मिक बल है कोई भी आपत्ति आ जाए पीना ये टाइम में भगवान बोल रहे भयंकर से भयंकर आपत्ति आने पर कभी विचलित नहीं होता एक बार जो गिरीश भाई को आग लगे तो उनको फर्क ही नहीं पड़ा सामान्य नहीं तो थोड़ा सा होने से हम चिल्लाने लगते हैं ये तभी है अब आध्यात्मिक बल है तो कहने का मतलब है ये जो अग्नि है विश्वम्बर कहा दिया अग्नि का नाम सारा विश्व को भरण पोषण करने वाली अग्नि है विश्वम दे दी विश्वम्भरा वो अपने आश्रय में रहती है वैसा ही उस परमात्मा विश्वंबर के समान सबके अंदर प्रविष्ट है सबके अंदर है ऐसा नहीं हम पहचानते नहीं मानते हैं परमात्मा है मान लिया क्यों मान लिया गुरुजन बता रहे शास्त्र बता रहे मान लिया आस्थिक है इसलिए जब तक जानेंगे नहीं उसका परिचय नहीं होगा मानने का मतलब है परोक्ष ज्ञान जानने का मतलब है अपरोक्ष ज्ञान दो ज्ञान होता है एक परोक्ष हो गई अपरोक्ष मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिकल ज्ञान प्रैक्टिकल भी वो एक व्यक्ति वही कर सकता है उसकी तैयारी मजबूत हो ही प्रैक्टिस कर सकता है इसलिए पहले जानना भी आवश्यकता है तो परोक्ष ज्ञान ही आपका ठीक हो गया आप ठीक से जान लिया तभी आप मानने के लिए अवश्य प्रवृत्त हो जाएंगे विचार करें इसलिए परमात्मा सबके अंदर प्रवेश अग्नि के समान तो उन्होंने विचार किया ये जो संसार सागर में इनको मैंने डाल दिया हूं उत्पन्न करके और उन्होंने प्रार्थना भी की हम लोगों को आश्रय दीजिए कुछ के लिए मनुष्य का शरीर लाया तभी वो लोकपालों ने देखकर प्रसन्न हो गए क्यों प्रसन्न हो गए इसीलिए है ये मनुष्य शरीर में रहते हुए हम उस परमात्मा तत्व को जान सकते हैं। मानना भी यही हो सकता है जानना भी यही है पशु कहा मान रहे हैं? हमारे से एक ऊपर कोई परमात्मा है हमको रक्षा करने वाले मानते भी नहीं जो मानेगा वही कभी ना कभी जानेगा बस इतना ही नहीं मान करके नहीं बैठना आपको आगे जाना पड़ेगा तो इसलिए जो जानना और मानना इसी शरीर में संभव है सभी जाके वो प्रसन्न हो गए अलम अलम करके तो उन्होंने कहा प्रवेश कर दीजिए सारे प्रवेश कर दिया उसके बाद रहने का स्थान तो हो गया व्यक्ति पहले क्या सोचता है बाहर से आने पर रहने का स्थान देखता ठीक है क्या करके एक पड़ाव ठीक हो गया तभी पूछता भी खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था है क्या नहीं पहले नहीं सोचता पहले रहने की जैसा आप यात्रा में जाते हैं पहले देखते कमरा ढूंढते कहा कमरा मिले कमरा मिल गया उसके बाद धीरे धीरे चला भी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए वैसे ही लोकपालों के लिए रहने की व्यवस्था तो कर दिया और उन्होंने कहा पिताजी रहने की व्यवस्था तो कर दिया हम तो भूख और प्याज से युक्त है उसकी कोई व्यवस्था कीजिए तो परमात्मा ने कहा कोई चिंता मत कीजिए रहने की भी व्यवस्था किया भोजन की भी व्यवस्था अवश्य करूंगा तो वहां भी परमात्मा ने विचार किया इसका मतलब शास्त्र में विचार को प्रदान दे विचार से ही मैंने पहले बताया अविचार को हटा सकते हैं देखिए विचार भी दो प्रकार का सुविचार कुविचार अच्छा विचार एक है दो कैसा बन गए एक ही विचार है दो कैसा होगा सामने से अब उपादे लगाने पर अनेक हो सकता है जैसे आत्मा एक है आत्मा तो एक ही है आपनोदे सर्व मिरे आत्मा है, सर्वत्र व्याप्त है सबके अंदर है सबके अंदर विराजमान है वो आत्मा है अत्ता चरा अत्याचरा चराक्षा कटुपनिषित में बता दिया सारा जगत को अपने अंदर कवलित कर देता है प्रलय काल में वो आत्मा है एक आत्मा होने पर भी देखिए उसके सामने परम लगा दिया परम आत्मा, बस जीव लगा दिया जीवात्मा क्या आवश्यकता ये सब इतना बड़ा मगजमारी करने के लिए एक था उसको अपने बिगड़ करके दो बनाए क्यों इसलिए बनाना पड़ा महापुरुष और सूची कोई जगत दीख रहे उसको समाधान के लिए जगत दीक रहे तो उसको कोई समाधान करके आपको यथार्थ के ओर पहुंचाने के लिए इसी का नाम है अध्यारोप तो परम लगाने से हो गया वो तत्पद बोलते ऊपर वाला उसको ऊपर वाला बना दिया और जीव लगाने से जीवात्मा मैं, वह मैं वेद हो गया वह ईश्वर आपको देखेंगे ऊपर दिखाते ईश्वर ऊपर बैठा है कहां बैठा है पता नहीं आकाश में बैठा है सातवें आसमान में स्वर्ग में पता नहीं किंतु भगवान नहीं बोल रहे ईश्वरा सर्वभूता वृद्धेश अर्जुन अतिष्टति भ्रामयन सर्वभूताने यंत्रारूढ़ाने माया ईश्वर का अन्य तो नहीं बदल वृद्धेश अर्जुन अतिष्टि बाहर नहीं तो भी एक व्यवहार के लिए कहा जाता है गलत बात नहीं क्योंकि परोक्ष बना दिया ना तो एक ही आत्मा को उपाधि के द्वारा परम और जीव लगा के भेद किया समझाने के वही सही आ विचार भी सुविचार और खुविचार क्यों ऐसा किया दो ही पदार्थ है सारा ब्रह्मांड में विचार करके देखे दो पदार्थ है तीसरा है ही नहीं आपके पास एक दृष्टा है दूसरा एक दृश्य है ब्रह्मांड को छोड़ दीजिए अपने अंदर ही आइए थोड़ा वेदांत आपको बाहर नहीं ले जाता है धीरे धीरे अंदर ले जाता है वैज्ञानिक लोग आपको धीरे धीरे बाहर ले जाते हैं बस यही अंतर है जैसा जैसा आप अंदर होते जाएंगे वैसा वैसा आप अपना स्वरूप के पास जाएंगे जैसा जैसा स्वरूप के पास जाएंगे वैसा वैसा सुख आपके अंदर आनंदामश अधिक भान होते जाएंगे क्योंकि आत्मा तो कैसा है परम प्रेमास्पद परमानंद पंचदेश में प्रथम प्रकरण में बता दिया परम प्रेमास्पद है परम प्रेम स्वरूप है वही जो प्रेम है बाहर जा रहे एक एक करके तो इसीलिए एक दृष्टा है एक दृश्य है शरीर में भी देखिए उसी को ही गीता के तेरहवें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया शब्दांतर है क्षेत्र का मतलब है दृश्य बोलते हैं खेत है क्षेत्रज्ञ बोलता बोलते उस खेत का मालिक है देखपाल करने वाला ये शरीर खेत है दृश्य है विचार करने से अपने आप को भान होगा। शास्त्र बता रहे महापुरुष बता रहे उसमें कोई संदेह आप भी विचार कर दीजिए देखिए मेरा शरीर है अच्छा आप शरीर को देख रहे बोलते मेरा शरीर ठीक नहीं कौन देख रहे आप देख रहे ना तो आप शरीर को देख रहे आप है इसलिए शरीर है शरीर है इसलिए आप नहीं क्योंकि शरीर के बिना भी आपका अस्तित्व है स्थूल शरीर के बिना स्वप्न में आपके अस्तित्व है सूक्ष्म शरीर के बिना भी सुसुप्ति में आप रहेंगे तो इसलिए आप देख रहे शरीर को तभी बोल दे मेरा शरीर ठीक नहीं है, <coughs> इंद्रियों का भी आप ही दृष्टा है बोलते मेरे इंद्रियां काम नहीं कर रहे प्राण का भी आज मेरा प्राण ठीक नहीं चल रहा है बुद्धि का भी आप ही दृष्टा है किंतु तो आपका दृष्टा कोई दूसरा है ही नहीं स्वयं है तो यही बिगड़ जाता है खेल हम अज्ञान का दृष्टा है भाई भैया जगत का हम दृष्टा है निश्चय मैं अज्ञान को देख रहा अज्ञान का ज्ञान हो रहे किंतु तो मान लिया मैं अज्ञानी वहां से खेल बिगड़ जाता है तो इसलिए दृश्य और दृष्टा दो पदार्थ है अच्छा दृष्टा और दृश्य दो पदार्थ यदि है विचार क्यों करे विचार इसीलिए है उसको अलग करने दृश्य को लेकर यदि हम विचार करते वो कुविचार हो जाएगा गीता में भगवान ने बोला अशुभ आदमुच्चते अशुभ बता दिया है संसार को अशुभ का अर्थ करते हुए भगवान बादशाह ने जुन है संसार संसार का नाम है अशुभ तो इसलिए दृश्य को लेकर संसार को लेकर बाह्य पदार्थ को लेकर अनात्म पदार्थ को लेकर हम विचार करते हैं वो कुविचार हो जाता है क्यों कुविचार हो रहे वो जो विचार है सुख के ओर नहीं ले जा रहे भले सुख जैसा भान भले हो सुख नहीं आभा मात्र है उसके ओर ले जा रहे हम सुख ढूंढ रहे हैं उसमें किंतु सुख नहीं मिलेगा इसलिए कुचार है रिष्ट को लेकर उसको लेके हम विचार करते वो सुविचार है उसको कहा दिया सुविचार कहा दिया यहां जो हम लोग विचार कर रहे सुविचार शोभन विचार शो सुविचार शब्द से ही अर्थ निकलता है शोभना विचार शोभन कौन परमात्म परमात्म शो है परमात्मा परमात्मेव परमात्मा से बढ़कर कोई शोभना वस्तु है नहीं इसलिए वहां कहा गया है शिवम केवलम अद्वैतम कोई शोभन है और वही रमणीय भी माना जाता है उससे बढ़कर कोई रमणीय है ही नहीं संसार जो है दृश्य है वो आपात रमणीय है ऊपर ऊपर मात्रा है इसलिए दृष्ट को लेकर हमारा यथार्थ स्वरूप को लेकर विचार करते हैं वो सुविचार हो जाता है इसलिए वहां भी उन्होंने विचार किया परमात्मा ने ये लोकपालों को रहने का आश्रय भी दिया अब ये प्रार्थना कर रहे अपना बुभुक्षा और पिपासा निवृत्ति के लिए उसकी भी कोई व्यवस्था करें तो परमात्मा ने विचार किया सबसे पहले उन्होंने अन्न की रचना की एक मूर्ति के समान मूर्ति का मतलब है मूर्ति के समान मूर्ति अवयवों से युक्त अथवा हमारे दृष्टि का विषय बनता है उसको मूर्त कह सकते आप जो दृष्टि का विषय नहीं हो रहे उसको अमूर्त कहते हैं इसलिए देखिए पृथ्वी जल और तेज हां पंचिकर करके अन्न बना दो तो ये मूर्ति रूप से देख देखकर वायु और आकाश यद्यपि पंजीकृत है किंतु मूर्ति रूप से नहीं देखता तो मूर्ति के समान आकार विशिष्ट अन्न को बना दिया अतः प्राणियों के द्वारा खाने योग्य अन्न एक प्रकार का नहीं है सात प्रकार का है ब्रहदारण्यक उपनिषद में बताया सप्तान्न ब्राह्मण एकता है प्रथम अध्याय में तो सात अन्न है वह एक अन्न है सामान्य अन्न माना जाता है सामान्य का मतलब है अध्यदे इति अन्नम जो खाया जाता है प्राणियों के द्वारा वो अन्न अभी उसमें कोई बंटवारा नहीं किया आपका जैसा मान दीजिए भंडारा है समष्टि खूब विशाल भोजन बना के रखे वहां रसगुल्ला गुलाब जाम सब पुड़ी गिरी अभी ये जो अन्न है सबका है अभी किसी एक का भाग नहीं है सभी का अधिकार है उसमें आपके थाली में आ गया वो आपका भाग हो गया जब तक आपका थाली में नहीं वो सबका अन्न हो गया एक दावा नहीं कर सकते मेरा वहां बता दिया ये सबका अन्न मेरे अकेला ये करता है उपासते अर्थात तो उसके तादात में वो पाप को ही भोग कर दूसरे का हिस्सा भी खा रहे इसलिए एक सामान्य अन्न हो गया दूसरा एक दो अन्न है हुत और प्रहुत हुत का मतलब है देवतों के आहुति देते इंद्राय स्वाहा करके देवता ऐसा नहीं खाते ईमानदार है वो मनुष्य जैसा नहीं है मनुष्य तो तुरंत भोग तो खा जाएंगे देवता के सामने थाली भी रख दीजिए तभी भी नहीं खाएंगे वो शर्मिंद उनको कहना पड़ेगा इंद्राए स्वाहा ना ये तभी वो ग्रहण करें तो इसलिए देवताओं का दो अन्ना है हुत और प्रभुत हुत का मतलब है देवतों को लेकर आहुति देते और एक प्रभुत होते हैं पहले किसी आहुति को देने से पहले आप वहां संकल्प करते हैं। ये जो आहुति है ये जो द्रव्य है ये जो पदार्थ है अभी तक ये मेरे अधिकार में था आप ये जमान आप उसको हाथ में उठा करके चिंतन करते अभी इससे आगे ये मैं आपको दे रहा हूं वचतकार के द्वारा चिंतन करते तो हुत हो गए उसके बाद प्रभुत अग्नि में डालते सीधा अग्नि में नहीं डालते पहले उस द्रव्य को जिस देवता के निमित्त से संकल्प करके आप उठाते और उसके बाद प्रभुत विशेष रूप से ये दो देवतों का अन्न माना है हृत और प्रभुत तो तीन हो गए एक सामान्य अन्न और हुत और प्रभुत दो हो गया चौथा अन्न है पयाहा दूध ये दूध रूप अन्न है पशुओं को दे दिया उन्होंने वो पशु का अन्न है वहां बता दिया बचपन में मनुष्यों का भी अन्न है पशवा द्विपद चतुष्पद श्रुतिया दो पैर वाले भी पशु है चार पैर चार वाले हई दो पैर वाले भी बन जा सकते हैं। दो पैर वाले भी पशु का मतलब है पश्यती विषयानिति पशु निरंतर विषयों के ओर ही दौड़ता आवश्य है। आवश्यक है विषय होना चाहिए किसके लिए जिन विषयों को आश्रय करके विषयों से परे होने के लिए जैसे नाव की आवश्यकता क्यों है नाव के लिए नहीं नाव को आश्रय करके नदी को पार करने के लिए शरीर निर्वाह करने के लिए विषय चाहिए अच्छा शरीर का निर्वाह काय के लिए शरीर में एक तत्व है उसको जानने के लिए अरे उसको जानने की क्या आवश्यकता है सारा जो बंधन है दुख से निवृत्ति होने के लिए उसमें भी आवश्यक है पंचादशी में तभी जाके वहां विषय आनंद का प्रतिपादन करना पड़ा तो इसलिए पशुओं के लिए दिया उन्होंने पयाहा ये चौथा हो गया और तीन जो अन्न है मन वाणी और प्राण ये भी अन्न है ये कैसा अन्न है मन है मन को तो हम खाते नहीं प्राण को भी खाते नहीं वाणी को भी कहां खा रहे अन्न का मतलब है साधन तो साधन के बिना आप साध्य के ओर नहीं जाते हम भोजन अभी करते हैं क्यों करते हैं महाराज भूख लगे अरे भूख लगे तो भोजन किया अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने का साधन हो गया अब वो शरीर स्वस्थ रख रहे किसके लिए वो अलग बात है शरीर की स्वस्थता के प्रति अन्न साधन हो गया वैसे ही मन वाणी प्राण उस प्राणेश्वर अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की साधन है मुख्य तीन मुख्य साधन है गीता में देखे समस्त गीता में उपनिषद में भी देखे महोपनिषद में कहा दिया है देविदम प्रोक्तम मन मन दो प्रकार का शुद्धम अशुद्धम छ शुद्ध मन के द्वारा ही आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते और वाणी भी इसलिए है वाणी के द्वारा ही उस परमात्मा का आप गुणगान कर सकते हैं प्राण इसलिए है प्राण का संयम के बिना आपका मन संयम नहीं होगा तीन मुख्य तो ये तीन मिलाकर के सात अन्न माना है तीन जो अन्न है परमात्मा ने अपने के लिए रख दिया अपने के लिए रख दिया इसका मतलब जीव को भी दे दिया तुम तुम्हें इसको संभालो और पहचानो करके। करके सात अन्न है उसमें यहां जो विशेष रूप से जो अन्न बता रहे भुभुक्ष निवृत्त करने वाला जो मनुष्य के द्वारा खाया जाता है वो अन्न बता उस अन्न को उत्पन्न किया उस अन्न को देखकर ये प्रसन्न हो गए शरीर के अंदर हम भूखे तो है जैसा भूखा व्यक्ति है उसके सामने भोजन रख दीजिए भंडारा में मान दीजिए थाली में भोजन तो आ गया पास में नमक पार्वती नहीं हो गया वो सोच रहे कभी नमक पार्वती होगा अभी भी परोस रही करके बस नमक पार्वती हो गया बस वहां आक्रमण शुरू हो जाता है हाथ और मुंह का तो वैसे ही इन्होंने पहले सोचा अन्न की रचना अन्न ने भी सोचा अरे ये तो समाप्त करेंगे भगवान बाश्यकार जी ने कहा दिया जैसा मूश कहा पीड़ालम दृष्टवा जैस चुहा है बिल्ली को देख करके क्या करता है ये मुझे मारना चाहता है मुझे अन्न बनाना चाहता है समाप्त करेंगे वो भागने लगता है वैसे ही यहां अन्न ने भी सोचा ये सब खाके समाप्त करेंगे इनके सामने रहना उचित नहीं है अन्न पलायन करने लग गए अन्न पलायन कैसा होगा क्या अन्न कोई दौड़ता है कभी मतलब ये आख्यायी है समझाने का एक तरीका है श्रुति है मां है इतने नीचे आके जिज्ञासु साधकों को समझा रहे मां ये नहीं सोचती है बच्चे को किसी ना किसी प्रकार के समझने आ जावे अच्छे है खराब नहीं सोचती हो बस उसको समझने आ जावे वैसे ही यहां श्रुति महा समझा रहे नहीं तो अन्न का पलायन संभव नहीं आख्या क्या बता रहे तो अन्न वहां पलायन करने लग गया उतने में सबसे पहले वाणी से ग्रहण करने का प्रयत्न किया जैसा कोई लंगड़ा व्यक्ति है उसको आपने बिठा दिया गेट के पर और चोर घुस गया लंगड़ा भाग तो नहीं सकता चिल्ला अरे कहां भाग रहा रुक जाओ वैसे वाणी ने कहे अन्न तुम कहाँ भाग रहे आ जाओ मेरे पास मैं तुझे खाऊंगा तो वाणी से अन्न का ग्रहण नहीं कर सका अन्य अभी भी थाली में भोजन रखा है अथवा रसोई बना रहे रसोईया तो अब वाणी से ही बोल करके तृप्त होना चाहिए था भूख लग गई आपको बहुत चिंता न कर दीजिए बढ़िया रसगुल्ला है बढ़िया पूड़ी बनी है आ जाओ मेरा पेट भर दे दो वाणी से होना चाहिए किंतु हुआ नहीं मूल पुरुष ने ग्रहण नहीं कर सका इसलिए हम लोग भी नहीं इसी प्रकार एक एक इंद्रिया ग्रहण इंद्रिया है चक्षु है स्त्रोत्र है मन है श्रीष्णन सभी ने प्रयत्न किया किंतु किसी के द्वारा भी ग्रहण नहीं कर सका अंत्य में जो अपान के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं यहां तक हम लोगों ने विचार किया था आगे का विचार हम लोग कल करेंगे इस अन्न को कौन ग्रहण करेंगे हमारे शरीर में सभी इंद्रिया है किसके द्वारा ग्रहण होता है विचार करना आवश्यक है वही विचार ही सुविचार है और अविचार का हड़तात अविवेक करने हटाता है वही परमात्मा के आगे के विचार कल करें ओम शांति शांति